महाभारत सभा पर्व सभापर्व चतुर्विशोध्याय भीम के द्वारा जरासंध का वध बंदी राजाओं की मुक्ति श्रीकृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्रीकृष्ण का द्वारिका जाना व सम्पावाच भीमसेतः कृष्ण उवाच यदुनंदनम बुद्धिमस्था विपुलाम जरासंध वह जी कहते हैं जन्मेजय तन्नंतर तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदनंदन श्रीकृष्ण को संबोधित करके कहा नापो ना मया कृष्ण युक्त सद अनुरोधितुम प्राणे न्दूलबद्ध कक्षेण वाचसाम यद श्रेष्ठ श्रीकृष्ण जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कसली है यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता एवं मुक्तस्तथा कृष्ण प्रत्युवाच वृकोदरम त्वरिय व्याघ्रो जरासंध अवधेपयाम उनके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीम से इनको उत्तेजित करते हुए कहा ये दैव परम सत्व ये मातरे स्वन बलम भीमा जरा संधे दर्शयासुत्यन भीम तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रतापूर्वक दिखाओ तब ऐसा बद्धो दुर्बुद्धि जरासंधो महारथ अत्यंतरिक्षे तस्त्रुषम जदाबाजू न पोषते यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी गोमन्ते पर्वत श्रेष्ठे जे नीमोक्ष बलदेव बलम प्राप्त कौन जो जीवे तमागतान इसीलिए गिरश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था तदस्य मृत्युविहित न महाबलं वायु चिंत महाबाहो जही मम मगधाधिपम महाबलीभीम तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है महाबाहो तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगधराज को मार डालो एव मुक्त सदा भीमो जरासंद मरिंदम उक्षिप्य भ्रामयामा स उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में बेग से घुमाना प्रारंभ किया ततस्तु भगवान कृष्ण जरासंध भीमसेनं भीमसेनम समालोक्यनल जग्राह पाणीना द्विधा चेद तत्व जरासंधवधम प्रति तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट अर्थात बेत की तरह पोले डंठल का एक पौधा होता है जो कलम बनाने के काम आता है हाथ में ले लिया और उसे दातुन की भांति दो टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था सतगुणम जानुभ्याम सदुणम भरत संक्षिप्य निष्प्य भर श्रेष्ठ जनवेजय भीमसेन उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने सौ बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसके रीढ़ तो डाली फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया करे गृह चरणम दैधा चक्रे महाबलह इसके बाद अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे दो खंडों में चीर डाला पुनः सन्धय तो दराजरासंद प्रतापवान्ीमसेना चगम्य बाहुयुद्ध चकार तय संभवदुद्धम तुम रोम हर्षण सर्वोकक्षयकभूत भयावहन कृष्ण स्तमृा द्विधा विच्छेद माधव प्राक्षिपत तत्व जरासन तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासन से भिड़कर कर युद्ध करने लगा उन दोनों वीरों का यह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला तथा उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की ही भांति चीर कर उसके दो टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया जरा के वध के लिए यह दूसरा संकेत था भीवसेन सदाजा निर्भिभेद चमागधम दिधा दाक्षपनाद भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को दो टुकड़ों में चीर डाला और पैरों से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे निका राजन पिंडे उस समय जरासंध का शरीर स्वरूप होकर मांस के लोंदे सा जान पड़ने लगा उसके शरीर के मांस हड्डियां मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे मस्तिष्क और शरीर दो भागों में विदिढ़ हो गए थे तस्पेश माणस्य पांडव्य अभवत्मलो नाद सर्वप्राणी भयंकर वित्ते सुरमागता सर्वेत्री राम गर्भास शुश्रो भीमसेन से नादेन जरासंधस्व जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडुकुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीछे डालते थे उस समय भीम से इनकी गर्जना और जरासंध के चितकार से जो तुमल नाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए किम्नुआमवान भिन्न किमन से, से दीर्मी वही माँ गाजुर भीमसे निस्वरा भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है कुलद्वारे कुलद्वार इवतम निपम रात्रो गता सुम सृज्य तदन शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए जरासंधरथम जरासंदरथम कृष्णा कि आरोप्य भ्रातरुचे मोक्षया श्रीकृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्यथ को जोत दिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खोह के पास जा वहाँ कैद में पड़े हुए अपने बंध बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया ते वे रत्नभुजम कृष्णम रत्नारहा पृथ्वेश्वरा राजान चक्रोरा साध्य मोक्षिता मह भयान उस महान भय से छुटे हुए रत्नभोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया अक्षत शस्त्र सम्पन्नो जितारी रथमास्थायतम दिव्यम निर्जका बागरे भान भगवान श्री कृष्ण छतरहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे वे शत्रु पर विजय पा चुके थे उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ वो कैद से छुटे हुए राजाओं के साथ गिरिब्रज नगर से बाहर निकले य सोदर्यवान नाम दुधी कृट सारथी अभ्यास घाती संद्यो दुर्जय सर्वराज उस रथ का नाम था सोदर्यवान उसमें दो महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे इस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनी होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम सर्वधन सक्र विष्णु ही संग्राम चेर तुस्तार काम ये भीम और अर्जुन ये दो योद्धा उस रथ पर बैठे थे श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था इन दोनों रथियों के द्वारा उत्श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारका में संग्राम में विचर रहे हो रथेन तेन वै कृष्ण उपारुष्य जय तदाम तप्तचा करा भीम मेघ निर्घोषणाधीन जयत्रेणामघातिम वह वरथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरे लगी थी उसकी घरग्राहक मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी वह शत्रुओं का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की ये नक्रो दानवाम दखानी नम प्राप्य समृष्यंत ते पुर सर यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने निन्यानबे दानवों का वध किया था उस रथ को पाकर में तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए ततः कृष्ण महाबाहूम भ्रातृभ्या सहित तदा रथस्थमागता दृष्टा समपद्यंत स्मिता तदनंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहू श्रीकृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए वायु कृष्ण नहाती वारत व रथ वायु के समान वेगशाली था उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी असंगो देवेत तस्म रथ बरे ध्वज योजना से श्रीमान इंद्रयुर्म प्रभ उस उत्तम रथ पर देव निर्भित भज फहराता रहता था जो रथ से अछूता था रथ के साथ उसका लगाव नहीं था वह बिना आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली एक योजन दूर से ही दिखने लगता था चिंतयाथ कृष्णोथ गुरुत्मत स चाध्यता छठे तस्ना थे चैत्यवृक्ष जाय महानी सहूतय ध्वजालय उस का भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी का स्मरण किया गरुण जी उसी क्षण वहां आ गए उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते रहते थे उन्हीं के साथ सर्पभोजी गरुण जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए उनके द्वारा वह ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया तेजसाभ्यंबू आदि मध्या सहस्र कि सज्जति वृक्षेसु श्रैश्चापी नो ध्वज ध्वजवरो राजन् से चेह मारुष अब वा उत्तम ध्वज सहस्त्रोंकिरणों से आवृत्त मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था राजन वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्यों को दृष्टि गोच, गोचर मात्र होता था तमास्था रिव्यम परजन्य समनेश्वर निर्जय पुरशव्याघ्र पांडवाभ्या सहा च्युता मेघ के समान गंभीर घर ध्वनि से परिपूर्ण उसे दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष सिंह भगवान श्रीकृष्ण नगर से बाहर निकले यमुवाद राजा वसु तस्माथ बृहद्रथात क्रमेड प्राप्त हो बारह राजन इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरा संध को वर्रत मिला था स निर्याय महाबाहु पुंडरीके के क्षणस्तः गिरिव्रजा बहे तस्थ समे महाजसा महाजशस्वी कमल नयन श्रीकृष्ण गिरिब्रज से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए तत्र नागरा सर्वे सत्कारेण सदा ब्राह्मण प्रमुख राजदिदृष्टेन कर्मणा जन्मे जय महांब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया वंदना प्रमुखताच राजो मधुसूदन पूजया मतोस्तुतिपूर्व मृतम वच कैद से छुटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा नए त्रम महा देवकि धर्म धर्मस्य प्रतिपाल महाबाहो आप देव की देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान है भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है वह आप सरीखे धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है जरासंधर दे घोरे दुख पंक निम्धताम्या तमभ्योद्धरण यद तम कृतमी प्रभो हम सब राजा दुख रूपी पंक से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूबे रहे थे आपने जो आज हमारा यह उद्धार किया है वह आपके योग्य ही है विष्णु समवसन्नाम गिर दुर्गे सुधारुड़े दृष्टा यथोदीप्तम आप तम विष्णु अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे यदुनंदन आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है यह बड़े सौभाग्य की बात है पुरुष व्याघ्र साधन प्रणते यद्यपि दुष्कर पुरुष सिंह हम आपके चरणों में पड़े हैं आप हमें आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर दी है वो तुनुवाच ऋतिकस महामना युधिष्ठिरो राजसूय क्रतुम आहर्तमीक्षति तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सब को आश्वासन देकर कहा राजाओं धर्मराज युधिष्ठिराज यज्ञ करना चाहते हैं तस्य तस्तर्म प्रवृत्त पार्थिवत्म चिकेबद्भिविजा सहाय करता धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो तथा सुप्रीत मनसस्ते नृपा नृपसम तथेते ब्रुवं सर्वे प्रतिगृाताम गिरिम निपश्रेष्ठ जन्मे जाए तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्न चित्त हो तथास्तु कर भगवान की आज्ञा सिरोधार्य कर ली रत्न भाजा चक्रते पृथ्वी स्वराह कि जग्राहु गोविंद स् तदनुकंपया इतना ही नहीं उन भूपालों ने दशारह कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए ही वह भेंट स्वीकार की जरासंधात्मजस्व सहदेव महामना निर्जय सजनात्य पुरस्कृत्य पुरोहितम् तदनंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला स निचय प्रणत भूतः बहुरत्न पुरोग सहदेव नृाम देव वासपस्थित उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वासुदेव की शरण में आया था सहदेव उच यदि तम पुष व्याघ्र मम पिता ज्न तत्षति महाबाहो न कार्य पुरशोत्तम सहदेव बोला सिंह जनादन महाबाहु पुरुषोत्तम मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दे ताम प्रपन्नोस्म गोविंद प्रसाद कुर मे प्रभु पितरीक्षा संस्कार कर्तुम देवकिदन गोविंद मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभो आप मुझ पर कृपा कीजिए देव देवकी नंदन मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ तत्भ्यनुज्ञा संप्राप्य भीमसेना तथा अर्जुना विचरेपि यथा कामम यथा सुखम आपसे भीमसेन से भीम तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हो सुख पूर्वक इच्छानुसार सुखपूर्वक विचरूँगा वर्वाच एवं सहदेव मार देव देवकी पुत्र पांडव च महारथ वी कहते हैं जन्मे जय सहदेव के उस प्रकार निवेदन करने पर देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा तो महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए कृता संस्क्रियाजन पितास्तुन तत्वा वासुदेवस् पार्थिव आगता प्रवेश नगर तृणम स मंत्र्युत चिता चंदन कालस्तता काला गुरु सुगंध तैलश्च विविधरपी घृतधाराक्षत सुमोभेश मागतम समन्ता तवकिर्जन दश्यम बगदाधिपम ऊन सबने एक स्वर से कहा राजन तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगधराज कुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर देवदारू और कालाश अगरू आदि सुगंधित काष्टों से चिता बनाकर उस पर मगधराज का शव रखा तथा तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगधराज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदनादि सुगंधित तेल और घी की धाराएं गिराई गई सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई उदकम तस् चक्रे थ सहदेव सहालुज कृत्पितु स्वर्ग गतिम निर्जय यत्र के शव पांडवौ च महाभागव भीमसेनार्जुनाव सभु प्राजलिर्भुता विज्ञापय महाधव सौदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहाँ भगवान श्रीकृष्ण तथा महाभाग पांडवपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा सहदेव उद्था विच दीयता धर्म राज मन ते भवान सहदेव ने कहा प्रभो ये गाय भैंस भेड़ बकरे आदि पशु बहुत से रत्न हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है गोविंद ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए भयाताया ततस्तस्मे कृष्णो दत्ता भयम तरा आदते य महाराणी रत्नि पुरुषोत्तम वह भय से पीड़ित हो रहा था पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण ने उसे अभयदान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली अभ्य तथा जरासंधात्मजाम गैक्या तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया श्रीकृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया विवेश राजा दुतिमान बारिद्रथ पुरम नृप अभिषिक्त हो महाबाहुर जारासधिर महात्मा राजन उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जारासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया कृष्ण कृष्णस्तु सहाराभ्या श्रिया परमयाुत रत्नान्यादाय भू रे प्रषर्ष और पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया इंद्र प्रथम उपागम्य पांडवाभ्याम सहाच्युत समे धर्म राजभ्यसत भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्म राज्य से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले में न दृष्टिया जरासंधो निपाति राजा से बंधना सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उनकी कैद से छुड़ा दिया दृष्ट्या कुशलिनो चे मौमस धनंजयनगर प्राप्त अक्षतावीति भारत भारत भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुँची तथो युधिष्ठि कृष्ण भीमसेन भीमसेनार्जुनौ चे प्रहृष्ट परिषस्वे तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथायोग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया तथा छेड़े जरासधे भ्रातृभ्याम विहतम जयम अजात शत्रुरासाध्य मुमदे भातृभि सह तदर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनन्दमग्न हो गए धर्मराज धर्मराट वाक्य जनादनम फिर धर्मराज ने हर्ष से भरकर भगवान श्रीकृष्ण से कहा युधिष्ठिर युधिष्ठिरोम प्राप्य पुरुष व्याघ्रीमसेन पाचित माघदोष बनोमत्तौ प्रतापवान युधिष्ठिर बोले पुरुष जनार्दन आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ले बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया है राजे प्राप्त मे विगत जर तदुद्धि बलमाश्रित्यगास्मे जना अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूई का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभो आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया पृथिव्या पुरुषोत्तम जरासंध बधे नाप्ता से विपुलाश्रिय पुरुषोत्तम इस युद्ध से भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई है वाच एवं संभास कौंतेथ वरम प्रभो प्रतिगृहत गोविंदो जरा छंद से तम रथम प्रहीदे फालु जनादन प्रीतिमाद्राज धर्मराज पुरस्कृत वैश्वी कहते हैं जन्म विजय ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया जरासंध के वसरथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ यथावय समागम्य भ्रातृष पाण्डव सत्कृत्यम पूजय विश सर्ज पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले, फिर उन सब सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया युधिष्ठिर युधिष्ठिराभ्य अनुस्ते नृपाष्ट मानसाह राजा युधिष्ठिर के आज्ञा ले सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा पूर्वक अपने अपने देश को चले गए एवं पांडव हिर्घातया महा जरासंध मरि तदा धन्मे इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया घाचय्वा जरासंधम बुद्धिपूर्वरिंदम धर्मराज मनोज्ञाप्य प्रथा कृष्ण चारत सुभद्रा भीमसे फागुनम जमजौ तथा धौम्यमा मंत्रि चय स्वां पुरी प्रति तेन रत मुख्येद मनु्यकाना धर्म कर, धर्मराज विशिष्टे दिव्य नाना दिश भारत जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रुधमन से कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेग दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए अपनी द्वारिकापुरी को चले गए तथो युधिष्ठि मुखा पांडवा भरत प्रदक्ष कृष्ण कृष्णम क्लिष्टकारिण भरश्रेष्ठ जाते समय आदि समस्त अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान कृष्ण की परिक्रमा की ततो तथो गगवते कृष्ण देवकि जयं लब्वाफुल दत्वा भय ददा संवर्धि यशो भूज कर्मणा तेन भारत द्रौपद्या पांडवा राजन पराम प्रीतिम वर्धय भारत महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभयदान देकर देव देवकी नंदन भगवान श्रीकृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की भी प्रीति को बढ़ाने लगे तस्मिन काले तो यद्युक्तम धर्म कामार्थ संगीतम तद राजा धर्म तश्चक्रे प्रजापाल कीर्तनम उस समय धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे सभा इस श्री महाभारती सभापर्वणि जरासंध वध पर्वणि जरासंधवध चतुर्विशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंधवध पर्व में जरा संधवध विषयक चौबीसवां अध्याय पूरा हुआ